उपनिषद इसमें हम लोग चतुर्थहला प्रकरण का बत्तीस श्लोक तक देख लेते हैं तेतीस श्लोक टीका किंच येन हेतु स्वप्न से मिथ्यामी तत्त्वम जागृतिल्यजन्म्मा इति तत्व किंच नेतु ना जिस हेतु से स्वप्न मिथ्यात्वम मिथ्यात्म अर्थात स्वप्नो मिथ्या जिस हेतु से स्वप्न मिथ्या ऐसा आप कहते हैं तो वो मतलब जैसा हम मानते हैं तसे जागृत है तुल्य तो कहता है जिस हेतु से स्वप्न मिथ्या ऐसा हम कहते हैं उसी हेतु से जागृत भी मिथ्या है क्योंकि समान है क्या है तो इसे स्वप्न मिथ्या कहते हैं स्वप्न में दिखने वाले पदार्थ जागृत में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करते हैं इसलिए स्वप्न मिथ्या इसी प्रकार की स्वप्न में दिखने जागृत में दिखने वाले पदार्थ ये स्वप्न में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करते इसलिए जागृत पदार्थ भी मिथ्या है तो होने से जन्मादिहितम संबिन मात्रम तत्व ऐष्टव्यम जन्माधिहित संबित मात्रम यही तत्त्वम है संवित अर्थात चैतन्यम चैतन्य चैतन्य ही तत्त्वम तत्व्यम यही अर्थात ग्रहणीय है इति विवक्षि ऐसे विवक्षा करके कहते हैं सर्वधर्मा मृषा स्वप्ने कायस्य प्रदेशे कार्यशना संवृत्ते भूताशन क सर्वे धर्मा मृषा कायस अंत निदर्शनावृत्ते प्रदेश वही भूता दर्शन कूता स्वप्ने सर्वे धर्मा मृषा स्वप्न में दिखने वाले सारे पदार्थ मृषा मृषा मिथ्या तो क्यों कहते हैं कि कायस्य अंतर निदर्शना स्वप्न शरीर का अंदर में ही देखता है तो स्वप्न शरीर का अंदर में देखता है क्यों स्वप्न में तो देखता है नीलकंठ भगवान का सामने में खड़े होकर दर्शन करता है बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करता है तो ये कायस्य अंतर क्यों कहें वो तो देखता है मानता है ऐसा किन्तु तो देखने वाला जो दृष्टा वो शरीर का अंदर ही है तो शरीर का अंदर में है और तथा नाड़ियों का अंदर में वो दृष्टा विद्यमान रह करके देखता है काय अंतर तो दृष्टा अगर वही है पदार्थ को भी वही मानना पड़ेगा ऐसा नहीं कि दृष्टा शरीर का नाड़ी का अंदर में है और पदार्थ तो हो जाएगा नीलकंठगा वो तो नहीं हो पाएगा इसलिए <coughs> कहते हैं काय अंतर शरीर का अंदर में पर्वत तो हाथी देखता है वो सब कहा होगा तो उसी के लिए हेतु कहते हैं अस्विन समृत प्रदेश समृत संकुचित ये संकुचित प्रदेश में भूता दर्शनं दर्शनम कुतः शरीर का अंदर में नाड़ी नाड़ी का अंदर में उस समय में रह करके स्वप्न देखता है तो ये नाड़ी का अंदर में पर्वत हस्ती मंदिर ये सब कहा से देखेगा ये संभव नहीं है अस्मिन समृद्ध प्रदेशे से दर्शनं नाम कुतः भूतों का दर्शन कैसे हो सकता है तो ये प्रमाण हो गया कि ये जो स्वप्न में दिखने वाले सारे पदार्थ ये मिथ्या ही है टीका में कैसे जागृत पदार्थ में तो स्वप्नो पदार्थ पदार्थ स्वप्नो में है तो है कोई बात नहीं किंतु स्वप्नो पदार्थ स्वप्नो में है और वहाँ सारे प्रयोजन भी स्वप्नों में सिद्ध होता है तो भी हम मानते हैं वो मिथ्या जैसे मान लेते हैं ठीक यही समान बात है तो हम कहेंगे कि जागृत में सत्य क्योंकि स्वप्नों में उसको मिथ्या कहता है क्या नहीं कहता है स्वप्न में जो पदार्थ दिखता है उसको स्वप्नों में सत्य मानता है ना मानता है किंतु जो जागृत में आ जाते हैं कहते हैं मिथ्या है तो इसी प्रकार मतलब इसलिए क्या सिद्ध होता है अर्थात ये जो पदार्थ हुआ स्वप्नों में दिखने वाले पदार्थ ये सत्य नहीं है सत्य का अर्थ त्रिकाला जो तीनों काल में रहे वही सत्य होगा स्वप्नो पदार्थ मिथ्या हम कह देते हैं, जागृत में आ जाने से मिथ्या कह देते हैं ये बात नहीं है वो मिथ्या इसलिए है कि वो तीनों काल में रहने वाला नहीं है जो तीनों काल में रहेगा वो सत्य है तीनों काल अर्थात जागृत स्वप्न सुसुप्ति भूत और भविष्य वर्तमान तो इस प्रकार की ले सकते हैं तो सत्य मिथ्या अर्थात यहाँ जो ये सब खंडन कर रहे हैं पहले कर ये सत्य नहीं है सत्य होगा जो तीनों काल में रहेगा <tut Highway> <tut surprisingly ơi> अगला आएगा कि ठीक है सत्य नहीं सत्य पारमार्थिक सत्ता है वो नहीं है व्यावहारिक तो सत्य है तो व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करें कहेंगे व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार करते है तो स्वप्न में प्रातिभाषिक सत्ता है प्रातिभाषिक सत्ता जैसे पारमार्थिक नहीं है इसी प्रकार की व्यावहारिक सत्ता भी पारमार्थिक नहीं है ये पहला बात हो गया। इससे क्या हुआ जागृत में व्यावहारिक सत्ता को हम जो सत्य मान करके चलते हैं ये हमेशा रहेगा पहले ये टूट जाएगा अर्थात ये है हम व्यवहार करते हैं किंतु ये तीनों काल में रहेगा हमेशा रहेगा पहले ये टूट गया हमेशा रहेगा ऐसा कुछ नहीं है वो हम देखते देखते भी नाश हो जा सकता है ये हुआ इतना दूर तक हुआ किंतु व्यावहारिक हम है कहते हैं पहला बात हुआ कि पारमार्थी सत्व हटा दिया तो अभी आगे गया कि ये व्यावहारिक सत्य आगे व्यावहारिक सत्य को भी कहते हैं ये भी प्रातिभाषिक सत्य जैसा है क्यों अगर आप व्यावहारिकों को अधिक महत्व देंगे फिर प्रातभाषिकों को, को क्यों नहीं देंगे स्वप्न भी बराबर है क्योंकि स्वप्न में स्वप्न सत्य जागृत में जागृत सत्य कहेंगे स्वप्नों में स्वप्नो सत्य ऐसा आप मानते हैं क्या अब तो कहते हैं वो तो बिल्कुल मिथ्या ही है वो कहाँ है ऐसा कहते हैं ना? में कहते हैं तो जैसे कह देते हैं तो इसलिए हम उसमें कोई महत्व रखते हैं, उसको एकदम प्रतिभाषिका बना दिया कहते वो तो खाली दिखने वाला पदार्थ तो है ठीक इसी प्रकार की कहते हैं जागृत भी बिल्कुल इसी प्रकार के है तो जागृत भी इसी प्रकार खाली प्रतिभाषी का ही है खाली दिखता ही है किंतु ये कब हो जाएगा जब तक हम स्वप्नों में रहते हैं ये स्वप्न मिथ्या है खाली दिखता है इस प्रकार हम नहीं कहते हैं जब आपका वेदांत का संस्कार बहुत ज्यादा होगा ना तब तो आप कभी कभी स्वप्न देखेंगे ये तो लगता है ये सब मिथ्या है <laughs> तो ये तो रट को कुछ ना कुछ अंतर होने के कारण ही उसको इसको प्रातभाषी कहा प्रतिविज्ञान तो ये थोड़ा इसलिए तो इसको व्यवहारिक सत्ता बोल करके कहते हैं ये ग्रंथकार मानते नहीं भाष्यकर भगवान व्यावहारिक सत्ता बोल करके अलग एक सत्ता दिखाते हैं कहीं कहीं कहीं कहीं तो कह देते हैं ये दोनों तो मतलब ये भी प्रातिभाषी का है किन्तु कहीं कहीं थोड़ा दिखाएं। ये तो बिल्कुल व्यवहारिक सत्ता को माने ही नहीं बुढ़पाद भगवान ने तो स्वीकार ही नहीं किया तो किन्तु सारे व्यवहार तो ये जागृत में होता है इसलिए आप एक है कि उसको प्रतिभा को जैसा खंडन विज्ञान में जो प्रति ऐसे हमेशा सपने से बाहर आने के बाद मुझे जो पहले दिखता था वो तो अभी भी देख रहा हूँ सपने के बाद है। प्रकार स्वप्न में होने वालों को भी प्रतिज्ञा होती, होती है इसका ये है की स्वप्न में जो मैं इसी को आ रहा हूँ स्वप्न के गया फिर यहाँ आ रहा पता चलता है लेकिन वहाँ में मैं वहाँ जो में था, वहा यहाँ अभी मतलब यहाँ हूँ थोड़े देर में मैं अभी, में वहाँ गया। मैं अभी आ गया ऐसे तो नहीं होने का कारण है कि स्वप्न आपको पांच घंटा होता है व्यवहार आप उन्नीस घंटा करते हैं। इतना ज्यादा संस्कार इसका बनता है कि वो थोड़ा शिथिल पड़ जाता है जो लोग अधिक निद्रालु होंगे दिन में दस घंटा सोएंगे उनका बहुत ज्यादा स्वप्न होगा अर्थात वो स्वप्नों को अर्थात तो उनका मनोराज्य में वो इतना आनंद में रहेंगे इतना उसमें रहेंगे तो उनको थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण लगेगा तो ये बहुत अधिक समय होता है अधिक समय होने से ये थोड़ा गाढ़ा होता है और दूसरा स्वप्नों को सत्य मानिए सत्य मानिए ऐसा हमारा संस्कार कभी बना नहीं किंतु जागृत तो सत्य मानिए सत्य मानिए ऐसा संस्कार तो अनादिकाल से बना हुआ है सब संस्कार को लेकर के व्यवहार होता है तो पढ़ेंगे तो आप स्वप्न में अगर आप पांच सात साल, साल चलिए स्वप्न में भी कभी लगेगा स्वप्न में भी श्लोक रट रहा हूँ और स्वप्न में भी कहेगा यही मिथ्या है ये वृदारण्य में चतुर्थ खंड में आएगा की स्वप्नों में अगर अर्थात सो स्वप्नो शो, अवस्था में भी हो सकता है कि मैं तो ज्ञानी हूँ अर्थात तो ये जगत मिथ्या है ये में चतुर्थ खंड में कहीं एक मंत्र में जस्ट थोड़ा दिया जहाँ वो इंद्र गोप इत्यादि का दृष्टांत दिया महाराजा महाब्राह्मण इत्यादि का दृष्टांत देकर के उसी मंत्र आसपास कहीं है स्वप्न में अगर किसी को होता है कि यह जगत तो स्व मिथ्या है जानेंगे की उसका अंतकरण में बहुत गहराई तक हम लोग अवचेतन मनो कहते है ना वहां तक उसका ये जगत मिथ्या तो चला गया जब तक वो जाएगा अब स्वप्न में ये चीज देखेंगे कि ये तो रट रहा ये तो सुन मिथ्या ये तो बस खाली व्यवहारिक चलता है रटना क्या जरूरत है गए वो तो चलो कुछ ना कुछ करता है मन कुछ करता है इस प्रकार जब होगा जैसे जागृत में होता है बिल्कुल ऐसे स्वप्न में होगा अगर ये मतलब संस्कार बहुत अंदर जाएगा तो इसका मतलब जो होने के कारण से यहां का संस्कार बन जाएगा, जाएगा। <coughs> संस्कार तो वहीं रहता है तो किंतु क्या है हमको स्वप्न क्यों ये वेदांत का नहीं आ पा रहा है इसका कारण है कि हमारा अंतकरण में सांसारिक वासना संस्कार अधिक है ये कम है और हम सांसारिक वासना को, को जागृत में उठने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं इसको लगा करके रखते हैं जबरदस्त इसमें जैसे ही स्वप्न होता है वो तो एकदम बैलून फूटना जैसा फूटेगा वो सांसारिक वासना वो सब केवल सांसारिक विचार ही चलाएगा क्यों? वो पूरा एकदम कहते हैं ना निश्वास रुद्ध होकर के रहा है जैसे ही जागृत बुद्धि शीतल हो जाएगा स्वप्न आएगा वो सब एकदम बुलेट जैसा खुलेंगे वो चलेगा आप अगर रेखा हाँ है कि उसको बहुत ज्यादा लगाएंगे पढ़ने में देखेंगे सपनों आपको जो होगा तो एकदम भयंकर होगा और इतना ज्यादा होगा कि आपको नींद भी में होने नहीं देगा क्यों वो प्रेशर हो गया वो तो उसको तो बाहर निकालना ही है पेट में जब जाम हो जाता है पेशाब जाम हो जाता है कैसे हम कहते तो हैं छोड़ो अब तो निकालना ही है इसी प्रकार के इतना अगर आप इसको जागृत में जाम कर देंगे वो सुस्वती को भी खा करके स्वप्न बनाएगा किंतु धीरे धीरे धीरे धीरे यह सब संस्कार बनेगा आगे आपका स्वप्न भी इसके ऊपर चलेगा फिर स्वप्न इसके ऊपर चलते चलते जिनका बहुत ज्यादा संस्कार है पूर्व जन्म से बहुत ज्यादा संस्कार है उनका फिर आगे स्वप्न भी और नहीं होगा जागृत में मनोराज्य नहीं है स्वप्न में मनोराज्य नहीं है जितने समय व्यवहार उतने समय मन चलेगा बाकी समय समाधि रहेगा ये बहुत जो हमको इतना निरोध समाधि इत्यादि वो सब वो चलेगा अभी क्या होता है हम लोग जो जगत मिथ्या तो निश्चय कर लेते हैं फिर कहते मिथ्या तो है तो ये क्यों चलता है बंद रहो अभी हम जागृत में मन को बंद कर रहे हैं तो मिथ्या, जगत मिथ्या तो संस्कार जागृत में दृढ़ कर लिए स्वप्न में जगत मिथ्या तो उठेगा जागृत में अभी मन को रोक रहे हैं निरोध कर रहे हैं आगे चल करके स्वप्नों में मन को निरोध करेगा जागृत में जब निरोध इतना स्वाभाविक होगा वो स्वप्न में निरोध करेगा निरोध करेगा अर्थात चलने का और धीरे धीरे निरोध रहेगा तो फिर जागृत में आपका समाधि अधिक हो रहा है मनो निरोध हो रहा है लॉ नहीं समाधि हो रहा है वो आगे आपका समाधि चलेगा उसमें आप स्वप्न नहीं कहेंगे कहेंगे तो समाधि है सुसुप्ति नहीं है समाधि है तो ये सब अंतकरण का धीरे धीरे जैसे संस्कार होगा उसी मुताबिक चलेगा में यदि हो जाएगा हम तो तो ये, है दिख्थ है। दिख्थ है। ये जो हम स्वप्नों में इस प्रकार की अनुभव आना दो चीज ऐसी आ सकता है एकदम दरिद्र दिन रात सोचते रहेगा की मैं राजा हूँ स्वप्न में देखेगा मैं राजा हूँ और कोई एकदम अर्थात चित्त शुद्ध नहीं है वैदा वास्तविक ग्रहण नहीं हो रहा है किन्तु फलपूर्वक अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि रटता है वो स्वप्न देख लेगा अहम ब्रह्मास्मि, हो सकता है कि उस समय मुझका मन का अंदर वाला कहेगा ये कहा ब्रह्म हो कह भी दे सकता है नहीं भी कह सकता है किंतु ये काम का है ये तो खाली जबरदस्त रटा है किन्तु जिसको जागृत में निश्चय दृढ़ हो गया संस्कार घट गया मतलब संसार का संस्कार घट गया उसको मतलब जागृत में ठीक है सब मिथ्या है इस प्रकार निश्चय कभी स्वप्नों में भी आ सकता है कोई बात का मिथ्या हो जाएगा वो तो तो अभी अभी से वो हम जगत में व्यक्ति नहीं मानेगा कि स्वप्नों का मिथ्या है वो जैसे कि कह सकता है कि स्वप्नों का वास्तविक स्वप्नों का ज्ञान को हम क्यूँ मिथ्या कहते हैं ज्ञान विपर्य होने का निमित्त है की विषय अभाव होने से तदाव हुआ थी तद प्रकार के ज्ञानों को हम विपर्य कहेंगे मिथ्या कहेंगे तो जैसे अब स्वप्नों में एक दिन देखें कि नहीं नहीं हम लोग दिन में बैठ करके वहां मंडुके विचार कर रहे थे तो आप स्वप्नों से आने के देखें आज तो हम वही घटना देखा जो दिन में हुआ था हम स्वप्नों का ज्ञान को मिथ्या क्यों कह देते हैं कह देते है कि उसका विषय मिथ्या होता है बोल करके स्वप्नों में हम जब देखे हम बैठ करके विचार कर रहे हैं वो स्वप्नों में वास्तविक हम लोग ऐसे बैठे नहीं थे वो विषय नहीं था इसलिए हम वो ज्ञान को मिथ्या कह दिए क्योंकि हम लोग तो बैठे थे जागृत में तो विषय मिथ्या होने से हम वो ज्ञान को मिथ्या कह दिया किंतु तो जहां तक जगत मिथ्या है मैं ब्रह्म हूं इसके लिए कोई बाहर विषय की आवश्यकता है क्या जागृत अवस्था में हम सोच मतलब जानते हैं कि नहीं हमको निश्चय है कि हम ब्रह्म ही है ये जगत मिथ्या है विषय स्वप्न में भी वही रहेगा वहां तो कोई बाहर विषय का बात ही नहीं है होते कि मन की वृत्ति है जागृत में स्वप्न में भी वही मन की वृत्ति रहेगा उसको आप इस प्रकार की और मिथ्या नहीं कह पाएंगे उस अवस्था में मन की जब उस अवस्था आएगा आप उसको मिथ्या नहीं कह पाएंगे अगर मिथ्या कहें तो तो कहेंगे तो तब तो कहेंगे जागृत मिथ्या वो भी मिथ्या सब मिथ्या किसको सत्य कहेंगे वो मतलब अलग विचार आ जाएगा फिर अगर आप उस समय जागृत को सत्य कहेंगे कहेंगे वो भी सत्य है क्योंकि तो मन की अवस्था को ही हम देखा तो इसलिए वो मिथ्या नहीं है और उस अवस्था में तो आप जागृत को भी मिथ्या कहेंगे ना तो जागृत मिथ्या स्वप्न मिथ्या हो जाए तो जागृत हो जाएगा तो उससे उससे जो, अभी कर रहे जो, जो हो जाएगा तो तो वो तो जागृत ही जो मिथ्या हो गया आपका मिथ्या सत्य का ही विभाग कहाँ रखेंगे आप केवल पारमार्थी का ही स्वरूप ही सत्य है वो भी था था था था। ये आया तो तो ना कल ब्रह्मसूत्र में आया ना कहाँ आया जब तक ज्ञान नहीं हुआ हाँ ब्रह्मसूत्र में कल विचार है ना जब तक अविद्या का निराकरण नहीं हुआ तब तक ये सब व्यावहारिकों कैसे अमिथ्या कहेंगे तो पारमार्थिक दृष्टि से व्यावहारिको को मिथ्या कहेंगे और जब पारमार्थिक दृष्टि नहीं है स्वप्न में ही है पर कैसे कह देंगे स्वप्न मिथ्या है व्यावहारिक अवस्था में ये व्यवहारिक है ना सर अब व्यावहारिक अवस्था में मिथ्या कैसे हो जाएगा तो पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या है हमको ये क्यों कहा जा रहा है अभी अभी तो हमको पारमार्थिक दृष्टि नहीं हुआ है कहेंगे हम जो जागृत में सत्य तो बुद्धि डाल करके रखे है उसको ही ये प्रहार कर रहा है ये सत्य नहीं है तो कि स्वप्न में जो कुछ मिला मुझे मुझे पारमार्थ में क्या काम कर जाएगा? हाँ पारमार्थिक में कोई काम का नहीं है पारमार्थिक में काम ही नहीं है अभी है की ये जो हमको संस्कार हो रहा है ये हमारा स्वप्न में किस प्रकार काम आएगा आप कह सकते हैं जैसे हमारा स्वप्नों का पदार्थ जागृत में कोई काम का नहीं है इसी प्रकार कि हमें जागृत में संस्कार बना रहे हैं की हम ब्रह्म है जगत मिथ्या है ये हम सपनों में किस प्रकार काम में आएगा कोई जरूरत ही नहीं है पारमार्थिक में तो कोई जरूरत ही नहीं है वहां तो कोई काम का बात ही नहीं है तो तो आप अभी मुक्त है आपको बंधन कहाँ है बंधन है तो भी तो विचार अगर आप कहेंगे मेरे को ये किस काम का है मेरे को तो फिर कोई जगत ही नहीं है जगत नहीं तो आप मुक्त है बिल्कुल जरूरत नहीं है बंधन अनुभव होने से ही बंधन को काटने के लिए ये सब है ठीक है कैसे वो भी एक संस्कार है। ही है। प्रतिभिज्ञा अर्थात तो स्मृति और अनुभव दोनों चीज मिलकर के प्रतिभिज्ञा ना तो इसलिए स्मृति रहेगा स्मृति रहेगा तो संस्कार रहेगा तो संस्कार संस्कार नहीं रहने से प्रतिभिज्ञा कैसे होगा हम देख करके भूल गया आगे फिर कैसा कहेगा नहीं तो ये भी एक संस्कार है। देव दत्ताज्ञा का अर्थ है कि संस्कार और प्रत्यक्ष दोनों मिलकर के तर्क संग्रह में प्रतिज्ञा आएगा ना अच्छा हाँ क्यों अपने आप ऑडियो ऑफ हो गया पता नहीं नेट चला गया जब नेट आया तो ऑडियो ऑफ लिखा अपना आप हो जाएगा मतलब 20 अच्छा अच्छा अच्छा हाँ ठीक है क्या चाहिए अवस्था को लेकर ने इसका विचार नहीं कर सकते सत्ता को लेकर विचार क्यूँकी अवस्था तीनों ही व्यवहारिक है ये परमार्थ नहीं है क्योंकि अवस्था चैतन्य का है ना मन का है <coughs> मन का है <coughs> मन ही स्वप्न देखने का समय स्वप्न अवस्था गया मन ही इंद्रियो के साथ मिल गया तो जागृत व्यवहार हुआ और मन ही व्यवहार से रहित होकर के कारण रूप में गया ये मन का ही अवस्था है मनो अर्थात तो अंतकरण तो ये अंतकरण का अवस्था है चैतन्य का नहीं है और मिथ्या कहने का है कि पारमार्थिक दृष्टि से मिथ्या कहना है को जैसे व्यावहारिक दृष्टि से हम को मिथ्या कहते हैं <coughs> अच्छा बोलिए इस अवस्था में जो शरीर का ये जो शरीर का आलम्बन दिया गया है स्वप्नों की सिद्धि के लिए ये कौन सी शरीर की बात कर रहे हैं तो ये स्थूल शरीर शरीर की जो गाड़ी है स्थूल स्थूल शरीर स्थूल शरीर में नाड़ी की स्वप्नों तो में अस्तित्व को मानना पड़ेगा ना स्वनों की के लिए। जो तो बोलते हैं कि जागृत अवस्था किस ये दोनों अवस्था को जब निरपेक्ष होकर के विचार करेगा तो भी कहेगा कि स्वप्न अवस्था जागृत शरीर के अंदर में हुआ किंतु जिस समय में स्वप्नों में है तब तो उसको पता नहीं चलता है की मैं जागृत शरीर का अंदर में हूँ उस समय में पता नहीं चलेगा जब वहां से बाहर आएगा तभी वो विचार करके कहेगा कि ये तो जागृत शरीर का शरीर मतलब अंदर में ही था उस समय में जागृत शरीर का भान नहीं होने से कहा जाता है कि जागृत शरीर से वो अलग हो जाता है तो रहता है तो जागृत शरीर में किंतु उस समय में भान नहीं होता है जैसे कहते हैं कोई कोमा में गया खटिया में तो सोया है तो कहा जाता है किन्तु कोमा में गया उसको शरीर के साथ आधात में टूट गया तो बिल्कुल ऐसा ही है अच्छा टीका में और ये सब मतलब ठीक है यहाँ एक आगे टीका में यदि हाँ यदि श्लोक व्याख्यान हो गया था यदि देहांतर दर्शनान मिथ्यात्व स्वप्न से इष्टम तरी बैराज देह सर्वस्व जागरित से दर्शनात् मिथ्यात्म दुर्बार्थ है इसका कर बढ़िया एक दिए देह का अंदर में दिखना यही स्वप्नों का मिथ्यात्व का कारण हुआ तो अगर देह का अंदर में दिखने से ये सो मिथ्या हो गया ये जो पूरा व्यावहारिक जगत है ये भी विराट शरीर का अंदर में है विराट का शरीर ये पूरा जगत है मतलब ये जगत विराट का शरीर का अंदर में है तरी बैराज देहे सर्वस्व जागरित दर्शना तो विराट शरीर का अंदर में पूरा जागृत अवस्था दिख रहा है तो ये विषय मिथ्या है तन तो अच्छा एक सात नंबर टिप्पणी दे दिया देखिए जागृत प्रपंचो मिथ्या भवितुम अर्ति देहांत प्रतीय मनवात स्वप्न प्रपंचवत स्वप्न प्रपंच व्यस्टिदेह का अंदर में दिखा जाग्र प्रपंच देह का अंदर में देखता है तो ये भी मिथ्या होगा अच्छा। किंच योग्य देश में गए। योग्य देश मिथ्याम स्वप्न से यदि तरी संतेदेश प्रत्यूते ब्रह्मणी भूतानां विद्यमानानां विदर्शन न क्या ब्रह्मणो अवकाशवाद आप स्वप्न पदार्थ को मिथ्या कहने का और एक कारण है कि योग्य देश वैधुरिया स्वप्न में नाड़ी का अंदर में रह करके हिमालय पर्वत देख रहे है हिमालय पर्वत नाड़ी का अंदर में हो सकता है नहीं हो सकता है योग्य देश नहीं है तो इसलिए कहते हैं कि मिथ्या जो जहाँ नहीं हो पाएगा वो वहां अगर प्रतीति हो रही है, कहते है कि वो कहते हैं की मिथ्या हो ही नहीं पाएगा तो इसलिए मिथ्या इसी प्रकार के कहते हैं योग्य देश वैधुर् मिथ्यात्म स्वप्न यदि अभिष्टम आप अगर ऐसा मानते हैं तो तरी सम प्रदेशे समृत समृत अर्थात ठोस जिसमें थोड़ा सा भी छिद्र नहीं है समृत आठ नंबर टिप्पणी दे दिया निरवकाश घने इत घन घन अर्थात जिसको हिंदी में कहते हैं ठोस जिसमें कोई अवकाश बीच में नहीं है ऐसे ब्रह्म है आगे ऊपर में देखिये समृत प्रदेशे ऐसे एकदम ठोस पदार्थ है कौन है कहते प्रत्यकभूत ब्रह्म अखंड ही करस सप्तमी तो कहा प्रत्यक भूते ब्रह्मणी अखंड ही करसृत प्रदेशे ब्रह्म बिल्कुल ठोस है इस प्रकार है? हैं। ज्यान ज्यान है। के ठोस है कहते ज्ञान ही ज्ञान है केवल मतलब ज्ञान है अर्थात अश्मी इस प्रकार के अनुभवाना वो नहीं है केवल अश्मीय जो स्थिति है केवल ज्ञान रूप ही है और उसमें जहा बिल्कुल कोई अवकाश नहीं है अखंड एक रस है अखंड है और एक रस है एक रस अर्थात और कोई विजातीय पदार्थ नहीं होना जैसे हम कहेंगे जो खिचड़ी बनाया वो एक रस है चावल एक रस है तो इसी प्रकार की ब्रह्म चावल जैसा है तो उसमें विजातीय पदार्थ आ नहीं सकता और आप अभी कहते हैं भूतानाम विद्यमान दर्शनम न कुतूपी स्या एक रस ब्रह्म में ये भूतों का दर्शन कभी नहीं हो पाएगा हम कहते हैं जगत ब्रह्म में आश्रित है तो बिल्कुल तो हो ही नहीं पाएगा ये जगत है ही नहीं तो ब्राह्मणों अनवकाशत्वा अनवकाश गौग्री है अविद्यमान अविद्यमान अभ, अवकाश हो यम में कोई छिद्र है ही नहीं कि आपको वहाँ जगत दिख जाएगा श्लोक में इसको कहते हैं समृद्ध अस्विन प्रदेश है दर्शनं भूता दर्शन ये समृद्ध प्रदेश में भूतों का दर्शन कहाँ होगा समृद्ध प्रदेश है अर्थात ठोस उसका अंदर में कुछ पदार्थ कैसा दिखेगा ये स्वामी नृसिंग गिरिजी महाराज जी वो यहाँ का बड़े महाराज जी का शिष्य थे बाद में जाकर के निरंजन पीठाधीश्वर हुए दक्षिणामूर्ति मठ संस्थापना किए थे तो उनको कई आकर के साधक मतलब तो बहुत जोर वेदांत तो एकदम दिन भर अगर लगाया होगा तो जगत मिथ्या इस प्रकार की तो वो आकर के सुबह बोलता है कि महाराज जी कल रात को हम स्वप्न देखा है कि सुई का छिद्र में हाथी पार हो गया तो महाराजी बोलते क्या आप विचित्र बात कहते हैं ये निश्चिद्र ब्रह्म में जगत है ये आपको दिखता नहीं और सुई का छिद्र में हाथी पास हो गया वो क्या बड़ा बात हुआ बिल्कुल नहीं ब्रह्म में कोई छिद्र नहीं इतना बड़ा जगत दिख रहा है सुई दिख रहा है हाथी दिख रहा है ये सब दिख रहा है ये सब मिथ्या है इसी प्रकार के स्वप्न तो जैसे स्वप्न इसी प्रकार के हैं आगे टीका में अवतारित श्लोक सहिता नाम अभी अवतारित श्लोक हो गया ये बत्तीस 31 बत्तीस तैतीस तो 31 बत्तीस ये दोनों श्लोक तो ये पहले आया था आदावन्ते बंते चय नास्ती और ये अवतारित अर्थात अनुवाद किया गया ये दोनों श्लोक के साथ उत्तर श्लोका न तेतीस से लेकर के आगे चौवालीस तो। श्लोक तक अवतारित श्लोक इकतीस बत्तीस उत्तर श्लोक तैतीस से चौवालीस ये सब जाती भाषम अस्मत प्राकनाम जाती भाषा आएगा पैतालीस में उसका प्राक्तन अर्थ 44 पर्यंत ये सब का तात्पर्य अभी कहते हैं 33 से लेकर के 44 श्लोक तक 33 से 44 फोर तक इसका अभी तात्पर्य इतने श्लोक में क्या कहना चाहते हैं इसको अभी भाष्यकार कहते हैं भाष्य में निमित्त निमित्त इस भूत दर्शनाथ ये आया था पचीसवा कारिका में जिसको आप निमित्त तो कहते हैं विज्ञानवादी बाह्य अर्थवादी को खंडन करता था आप ज्ञान के लिए निमित्त कहते हैं विषय को निमित्त मानते हैं निमित्त अनियमित्व क्यों भूत दर्शनाथ यथार्थ ज्ञान अगर हो जाएगा आप कहते हैं घट ज्ञान का निमित्त घट है तो घट क्या है जब आपको मिट्टी का दर्शन होगा वहां घट क्या है तो घट नहीं है तो घट ज्ञान के लिए घट कैसे विषय बनेगा तो वहाँ तो मिट्टी है मिट्टी देखिए अभी आपका घट ज्ञान का विषय बन जाता है तो कहाँ सत्य हुआ जिसको आप निमित्त कहते हैं वो निमित्त नहीं है अनिमित्त भूत दर्शनाथ ये जो पहले कहा था इति अयम अर्थ प्रपंच ही श्लोक है वही अर्थ ये तैतीस से चौवालीस तक श्लोक के द्वारा विस्तार से और कहा जाएगा अर्थात कुछ ये पदार्थ नहीं है ज्ञान मात्र ही है ये सब मिथ्या है दो रोटी खाओ कृपे दंत का दिन भर चिंतन करो नहीं हो पाता है तो फिर जितना दूर तक तो करना है करते रहो आगे ये श्लोक पूरा हुआ इसका उच्चारण करेंगे स्थे स्थे नी। स्थे नी। स्थे आगे टीका में उक्तम एव अर्थम प्रपंचयति पहले कह दिया अभी निमित्त निमित्त भूत इसका भी प्रपंच प्रपंच था विस्तार अभी उसका विस्तार कहेंगे अभी विस्तार कर रहे हैं उत्तम है अर्थम अच्छा एक नंबर टिप्पणी दिया देखिए ना देशे एक नंबर नहीं उत्तम है अर्थम के ऊपर एक नंबर नहीं होगा गलत लिख दिया एक तो ऊपर ये दो होगा अच्छा ये दो होगा हाँ भाष्य में इसलिए टीका में जो दिया ना उत्तम है अर्थम इसको दो कर दीजिए अर्थम अर्थम का अर्थ है जागृत प्रपंच मिथ्या तो रूपम जागृत प्रपंच मिथ्या है तो लीजिए तो थोड़ा पेन्सिल जागृत प्रपंच मिथ्या है इसको स्पष्ट करते हैं आगे न नौय। युक्त दर्शन ग प्रतिबुद्धस्य कालस्यागत गतिबुद्धस्वे तस्े न विद्य गत्वा गर्शनम न युक्तम आप स्वप्न में देखते हैं बद्रीनाथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं कहते हैं गत्वा दर्शनम न युक्तम अब जाकर के वहाँ दर्शन करेंगे ये नहीं घट पायेगा क्यूँ गल से अनियमित गति में बद्रीनाथ जाने के लिए जितना काल चाहिए उतना काल नहीं है आप तो सोए पंद्रह मिनट के बाद देखते है बद्रीनाथ भगवान का दर्शन हो रहा है तो जितना काल चाहिए उतना कालो नहीं है कहते हैं कालो से अनियमित अनियमित अर्थात तो नियत तो कालो भावात जितना कालो चाहिए उतना कालो नहीं है इसलिए ये भी निश्चय जैसे स्वप्नो मिथ्या होने का एक कारण है कि समृद्ध प्रदेश में दिखता है संकुचित तो प्रदेश में दूसरा हो गया कि काल भी संकुचित तो हो गया रामेश्वरम दर्शन करने के लिए जितना काल चाहिए तो कहते हैं में एकदम जल्दी दर्शन कर सकते हैं तो ये... आजकल तो ये इंटरनेट आ जाने के बाद दर्शन बहुत सरल हो गया आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं तो सब कमरे में रह करके दर्शन कर सकते हैं एक दिन हमने मतलब ये कुछ लोग गए देखने के लिए कामाक्षी भगवान का मतलब कामाक्षी देवी का दर्शन करने के लिए तो मन में आ गया कि अच्छा एक बार दर्शन हुआ जाए फिर बोला क्यों जाना है चलो देख लो इसलिए देख लिया हो गया बोला बस दर्शन हो गया क्या जाना जरूरत है जो भी इच्छा होगा देखने के लिए आप देख ले सकते हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं तो इस प्रकार की ये स्वप्न ही है इंटरनेट में दर्शन करना स्वप्न ठीक है आपका वासना उतना में चरितार्थ हो जाए तो ठीक है तो काला इतना अंतर नहीं पड़ता आप अगर आपका मनो अगर उतने में संतोष संतोष नहीं होना यही अंतर पड़ा अगर आपका मन संतोष हो गया ठीक है दर्शन हो गया तो फिर कहीं ये नहीं है और दूसरा कहते हैं अगर आप कहेंगे नहीं, नहीं नहीं नहीं हम गया था उधर तो योगी जैसा कहेगा कि हम गया था इधर प्रतिबुद्ध से वही सर्वस्व तस्मिन दे अब नींद अगर आप गए हैं रामेश्वरम दर्शन करने के लिए तो दर्शन करते करते आप मंदिर से बाहर निकले और आपका नींद खुल गया अगर आप वास्तव में गए होंगे तो फिर आप कहाँ होना चाहिए मंदिर के बाहर होना चाहिए किंतु वो तो नहीं है कहते प्रतिबुद्ध वही सर्वस तस्मिन देशे न विद्यते उस देश में नहीं रहता है टीका में स्वप्ने देशांतर्गत नियतकालो बाबा न गुवा दर्शनम इष्टम स्वप्न में देशान्तर गप्तमी विषय सप्तमी देशांतर, तो में तो में। देशांतर गमन में नियत काल जितना चाहिए अभा नहीं है नहीं होने से गत्वा दर्शनम इष्टम न गत्वा दर्शनम इष्टम जा करके देखता है ऐसा नहीं है तथा तो इसी प्रकार की मरणादर्धम अर्चित आदि मार्गेण गत्वा ब्रह्म दर्शनम अयुक्तम काल अन्यवाद इत्य देखिए आपका सारे पर को भी नाश कर दिए यह लोग को तो पहले प्रातिभाषित होकर खंडन कर दिया पर लोग को भी नाश कर दिया आप सोचेंगे हम सत्कर्म करेंगे पुण्य करेंगे और अर्चिरादि मार्ग जो शुक्ल पक्ष और ये सूर्य ये सब हो करके हम जाएंगे जाकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त करके आगे ब्रह्म प्राप्ति करेंगे कहते हैं मरणादर्ध अर्चिरादि मार्गेण गत्वा ब्रह्म दर्शन अयुक्तम क्यूँ कहते कि काल अनविन्न तो ब्रह्म कालो से अवच्छिन्न है क्या नहीं है तो जो काल अनविन्न है तो उसके लिए फिर जा करके उतना दूर और ब्रह्म काल अवचिन्न नहीं है देश अवच्छिन्न जो सर्वत्र है सर्वदा है उसका दर्शन के लिए आपको अरचिरादी मार्ग न जाना पड़ेगा वो सब मिथ्या बात है कहते हैं कैसे उपनिषद क्यों, उसका। क्या में क्यों ये सब ये सब इसलिए कहते हैं कि जो अर्थात जीवन मुक्ति के लिए जिसका सामर्थ्य नहीं है उसको कहा जाएगा आप क्रम मुक्ति में जाएंगे जो इसमें आएगा वेदांत में और वो भी मांडुक्य में वो तो जीवन मुक्ति का अर्थात अधिकारी होना चाहिए नहीं तो ये सब नाश कर देगा आपका ये लोगों को भी नाश कर देगा मतलब सारे ये लोग में परलोक में सब में आपका एकदम तोड़ देगा जिसको यह लोग परोलोको कुछ नहीं हमको तो जीवन मुक्ति ही चाहिए उसी के लिए मांडुक्य अर्थात बाकी सब मिथ्या है उसे कुछ होने वाला नहीं है ऐसा जिसको दृढ़ वैराग्य है उसके लिए वास्तविक मांडुक्य है आप स्वप्न में देखते हैं कुछ कभी कुछ भी आप देख लेते हैं चाहे स्वप्नों में आप गंगा जी देखते हैं ब्रह्मुत्र देखते हैं कुछ भी देखते हैं अभी कभी आप जागृत में बैठे बैठे कुछ सोचते हैं कुछ पदार्थ नहीं है सोचते हैं और कभी गहरी सोच में भी चले जाते हैं ऐसे ही वो सब मन का है, वो सब प्रमाण नहीं है इंद्रिय से देखते हैं तभी प्रमाण है इंद्रिय से नहीं देखते तो प्रमाण नहीं है कहेंगे वो भी तो इंद्रिय से देखते हैं ना बिल्कुल आंख से देखते हैं मुंह से बात करते हैं और वो कहते हैं ये सुनता है व्यवहार करते हैं कहते हैं सब बिल्कुल खोया हुआ है अंदर में अगर वो इंद्रिया से देखता है तो उसका सामने में हाथ ऐसा ऐसा करिए तो पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इतना दूर अंदर में खो गया है गंभीर चिंतन करने से वो बिल्कुल लगेगा कि ये सत्य है में बात करते वो सब अर्थात तो धीरे धीरे आप पढ़ेंगे वो सब अर्थात वो प्रमाण नहीं है वो भी एक प्रकार की मनोराज्य है किंतु कहते कि मनोराज्य अच्छा मनोराज्य है आपको इस इस दृश्यमान जगत से हटा करके अदृश्य जगत में रहता है जिसमें आपका श्रद्धा इत्यादि बढ़ता है चित्त एकाग्र होता है वो सब अच्छा मार्ग है किंतु वो पारमार्थिक नहीं है ये सब धीरे धीरे आप जितना पढ़ेंगे ये चलेगा इसलिए शुरू शुरू में मांडूक्य चलना ये मतलब हानिकारक है आपका सारे नाश कर देगा तोड़ देगा वो सब कुछ सत्य नहीं है किंतु तो अच्छा है अच्छा है अर्थात जब तक तो हमको ज्ञान नहीं हो गया वो सब अच्छा है मन एकाग्र करने का उपासना ये एक बड़ा उपाय है तो इसीलिए तो परमंश जी को वो खाली उपदेश कर दिए सुनते ही वो तीन दिन तक तो समाधि तो हो गए हमको कोई दिन भर उपदेश करे तो तत्व मसी हमको तीन मिनट भी समाधि अगर हो जाएगा तो भी बड़ी बात है <laughs> तो उनको कह दिया तो तीन दिन तक तो समाधि हो गया तो अर्थात वो सब उपासना का फल है चित्त एकाग्र करवा देगा आप अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे कहेंगे उपासना का एक फल है। जो उपासना नहीं किया है वेदांत में आएगा तो उसको कठिन पड़ेगा किंतु कठिनाई को सहन करके जो चलेगा उसका काम हो जाएगा उपासना करके जो लोग वेदांत में आएंगे वो लोग प्रथम श्रेणी के अधिकारी होंगे वेदांत में आगे तो ब्रह्म काल अवचिन्न देश अवच्छिन्न होने से कोई मार्ग में जाकर के उसको प्राप्ति करना ये नहीं है हुँ। हुँ। किंच कि देशस्थ स्वप्नम पश्यती प्रतिबुद्ध तस्मिन देशे नास्ति इति मिथ्यात्म अभिष्टम जिस देश में स्वप्न देखता है जिस देश में और तो जिस देश विषय का स्वप्न देखता है जिस देश में रह करके नहीं रहता है तो नाड़ी के अंदर में किन्तु देखता है स्वप्न रामेश्वर भगवान का मंदिर में प्रतिबूद तस्मिन देशे नास्ति जब नींद खुल जाता है उस देश में नहीं है छह नंबर टिप्पणी दिया है वो सब थोड़ा लंबा पड़ेगा <coughs> तथा तो जैसे वो हुआ तथा तो देशे स्थितः संसारम अनुभवती ब्रह्म भाव प्रतिपन्न तस्मिन देशे नास्ति ब्रह्म भाव प्रतिपन्न ज्ञानी जिस देश में रह करके संसार को देखता है ज्ञानी जब संसार को उपलब्धि करेगा समाधिस्त होकर ना व्यावहारिक होकर हो के व्यावहारिक होकर के जिस समय में ज्ञानी व्यावहारिक में आएगा तब शरीर में ही आएगा तो कहते हैं यस्मिन यशमिन स्थितः यस्मिन देश देहे देह में स्थित होकर के स्थितः ज्ञानी संसारम अनुभवति, तो स्थितः कौन ब्रह्म भाव प्रतिपन्न जो ब्रह्म भाव को प्राप्त किया ज्ञानी देह में रह करके ही संसार को अनुभव करेगा अच्छा समाधि तो हो जाएगा कहाँ संसार अनुभव होगा सुसुप्ति में कोई संसार की अनुभव है नहीं है इसी प्रकार की जब संसार के अनुभव तो देहो में रह करके तस्मिन देह से नास्ती कहते हैं जिस समय में ज्ञानी देहो में रह करके संसार को देखता है उसका उसी समय में अगर ब्रह्म भाव की स्मरण होगा वो कहेगा कहा मैं देह में हू ये देहो में मैं थोड़ी हूँ ये तो मैं तो व्यापक हूँ सर्वत्र हूँ इस प्रकार कहेगा ये देह में मैं नहीं हूँ देह में रह करके संसार को अनुभव कर रहा था रोटी खा रहा था कोई आकर के कह दिया महाराज जी क्या कर रहे हो कहेगा रोटी खा रहा हूं क्योंकि आप रोटी खा रहे हैं, उसका स्मरण हो जाएगा आप कहकर के किसको कहा कहेगा कहा मैं रोटी खा रहा हूँ इस, मैं तो व्यापक तत्व तो हूँ अर्थात जिस देश में रह करके संसार का अनुभव कर रहा था जब जग गया कह कहा रहा, रहा? मैं वहां हूं इसी प्रकार की जहाँ स्वप्न देख रहा था जिस विषय का जग्ञा तो कहाँ स्वप्न देश में है जहाँ था वहां है उसी प्रकार परिपूर्ण ब्रह्म रूपेण अवस्था इसलिए वो देह में नहीं है और अवस्थान अतः जागृत मिथ्यात्म स्तव्य मितिया इसलिए जागृत भी मिथ्या है जागृत किन्तु मिथ्या किसके लिए ज्ञानी के लिए ज्ञानी के लिए, लिए जागृत मिथ्या हो गया क्योंकि जैसे कोई कह दिया आप भी रोटी खा रहे कहाँ रोटी खा रहा हूं जग गया जब रोटी खा रहा था कह रहा था कि मैं रोटी खा रहा हूँ पहले पूछा क्या कर रहे हैं जी रोटी खा रहा हूं तब अर्थात अभी जागा भी मतलब चल रहा था इसमें जैसे कह दिया आप तो स्मरण हो गया से इसे हट गया स्वप्न देख रहा था कोई हिला दिया जग गया कहा स्वप्नों ठीक इसी प्रकार के प्रतिबुद्ध वै सर्व तस्े न विद्यते जग जाएगा तो फिर उस देश में नहीं रहेगा श्लोक तात्पर्याथ कथयते श्लोक का तात्पर्य में जागरिते गत्या गमन कालो नियमो देश प्रमाणतो तो तस्य अनियम से अभात स्वप्न न देशातरगमन अवस्था में गति आगमन काल का जो और जो देश जो प्र, देश जो प्रमाणत तो यहाँ से रामेश्वरम कितना दूर है जाने के लिए कितना काल लगेगा देश प्रमाण तो यह तस् अनियमत तो ये स्वप्न में वो अनियमत अर्थात अभावात। वो नहीं होने से अर्थात नियम से अभावत स्वप्ने न देशांतर गमन वो स्वप्न में उतना समय भी नहीं है उतना देश भी नहीं है नहीं होने से ये सब देशांतर गमना नहीं है कुछ गो नहीं है केवल उधरी रह करके देखता है ये श्लोक उच्चारण करिए अजय यहां तक ओम पूर्ण पूर्ण मित पू